देवी भागवत पांचवा स्कंध भगवती के शत्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य तथा देवी की कालिका रूप में परिणति दूध बोला ने शुम्भ बड़े सुरवीर पुरुष हैं उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है देवताओं के वे परम शत्रु हैं तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है तनवंगी उन दानवराज की प्रेमपूर्ण बातें सुनने की कृपा करो उन्होंने नम्रतापूर्वक तुमसे कहलाया है कांते मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ इस समय यज्ञ में दिए हुए भव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली है अब वहां एक भी रत्न नहीं बचा है देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं भामिनी देवता दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ ब्रम्भोरु तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ सर्वांगी मैं तुम्हारे वशीभूत तुम्हारा अनुचर और दास हूँ मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ तुम मुझे अपना पति बना लो फिर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो कांते मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा वरारोहे देवता दानों और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते वरानने तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी तुम्हारी सुंदरी जहां तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो महाराज शुम्भ का यही संदेश है इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो चंचला पांगे मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराजा शुम्भ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ व्यास जी कहते हैं शुम्भ के दूध सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूध से कहना आरम्भ किया श्रीदेवी बोली निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है वे बड़े दानशील अत्यंत शूरवीर सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप हैं उनमें बत्तीसों शुभ लक्षण वर्तमान है देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं सकते यह सब मैंने सुना है उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है अपने लिए वैसे ही पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है मैंने संपूर्ण देवताओं पर दृष्टि डाली है मान प्रदान करने वाले भूमंडलवासी सभी मानव मेरे दृष्टिगोचर हुए हैं अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं उन्हें भी मैं देख चुकी हूँ सबके हृदय में शुम्भ का आतंक छाया हुआ है सभी कांटते हैं जान पड़ता है किसी के शरीर में प्राण ही नहीं है शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने के लिए आज मैं यहाँ आ गई हूँ महाभाग दूत तुम जाओ और महाबली शुम्भ से कहो मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर मधुरवाणी में जहाँ दूसरा कोई न हो वहाँ एकांत में कहना राजन तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो तुम दाने गुड़ी सूरवीर संपूर्ण विद्याओं के पारगामी विजयशील समस्त देवताओं के विजेता कुशल तेजस्वी उत्तम कुल में उत्पन्न संपूर्ण रत्नों के भोगता परम स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली बने हो तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ मेरी बात बिल्कुल सत्य है परंतु राक्षसे मेरे विवाह में एक अड़चन है राजन पूर्व समय में बाल स्वभावशी मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत एक में स्वेच्छानुसार खेल रही थी मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा उसके बल बल बला बल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ वे ठहाका मारकर हंसने लगी उनके मुंह से निकल पड़ा इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है अतएव राजेंद्र तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डर जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी सम्रांगण में आ जाए परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा